मैंने बारह वातावरण के, के अनुसार भी अपने के मैं यहाँ अपनी बात कह रहा हूँ मैंने कानपुर में इसी इसी रखा है कि यदि मेरे अनुसार वातावरण मिला तो मैं जरूर चाहूंगा कि विश्व अध्यात्म जगत को एक इस तरह की चुनौतियां रखू जिसको समाज उन चीजों पर अमल करे और समाज उन चीजों का परीक्षण कर सके मैंने कहा मैं अगर एक स्वर में बिना रुके हुए हजारों लाखों भविष्यवाणी कर जाऊ तो नब्बे प्रतिशत भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती जगत परिवर्तन दस प्रतिशत भविष्यवाणी कहा कि मैं समाज साथ करने के लिए अपने आपको इनकमों में डाल कर रखता हूँ तो मैं समाज साथ नहीं पाऊंगा की गलतियां मुझे भी हो सकती है प्रकट सत्ता भी परिवर्तन करें तो मैं अपनी मान के चलता हूँ क्योंकि प्रकट सत्ता पता नहीं मैं अगर कोई बात कह दू कभी किसके ऊपर प्रसन्न हो जाए और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए मगर मेरे बार का नब्बे परिवर्तन नहीं हो सकता ये वाक शक्ति आपके अंदर पैदा हो सकती है पूर्व में था कि लोग जिसके लिए जो कह देते थे वो ए, वैसा ही फलीभूत होता था आज भी गरीब आह लेकर के अगर किसी के लिए कुछ कह देता है तो उसकी आह लग जाती है आप लोग ये कहते हैं जानते हैं। क्योंकि जब आप पूर्ण मन को एकाग्र करके किसी लिए करके किसी के लिए कुछ कह देते हैं तो उसी तरह फलीभूत होता है मगर जब सामान्य तौर पर आप कुछ कहते हैं तो इसलिए आप मन की एकाग्रता को कायम नहीं कर पाते क्षमता आपके अंदर है आपके अंदर भी वाक शक्ति है मगर उस वाक्स के अंदर आपको मन को तन तन मन मन को एकाग्र करके उस भावपक्ष से लेकर के कुछ कहते रहे बहुत उथलापन आ चुका है गहराई पर आप लोग कभी जाते ही नहीं शोध करना ही नहीं चाहते यदि कोई सत्य का रास्ता बताएगा तो निश्चित कह देंगे तो मेरे अनेक लोग समाज कहते हैं ये गुरुजी अलग प्रकार के हैं हाँ, मैं अलग प्रकार का हूं क्योंकि मैं आपको गलत रास्ता बताना नहीं चाहता मैं एक साधक हूं साधक का ही मार्ग बताऊंगा जिस तरह आपका कल्याण होगा उसी तरह का मार्ग आपको बताऊंगा मैं चाहू तो कहानियों कि किस में आपको लिप्त कर रख सकता हूं नाना प्रकार की के मांगी केवट आना इसमें लंबा अंतराल तक चिंतन देते चले जाओ मगर आज तक उन कथावाचक धर्मी और आज तक ज्ञान ही नहीं हुआ अरे जो सत्यो जानकारी तो राम ने नाव मांगी थी कि नहीं मांगी थी उलझा करके रख देंगे जबकि सत्य देखा जा सकता इसी तरह एक सत्य की और जानकारी कि कथावाचक किस तरह भटका रहे हैं भगवान क्रवड एक तपस्वी थे योगी थे सिद्धों के मालिक थे समाज श्रद्धा साथ पूछता और पूछते रहना चाहिए मगर कह दिया गया गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया ये इस तरह की पूरे धर्म को इतने रसातल पे ले जा रहे हैं कि कभी भविष्य में कोई साधक शोध करना चाहेगा साधना तपस्या करके तो वहां देखेगा तो यहां तो लगेगा धर्म में तो कुछ भी नहीं है हमने जो सुनत है सब गलत है उसको साधनाओं पैदा हो जाएगी अरे भर भगवान के फिर गोवर्धन पर्वत उठाने की आवश्यकता क्या थी जब मैं कह रहा हूं कि भीफड़ से भीफड़ बरसात को मैं आधे घंटे के अंदर रोक सकता हूं भगवान के योगी थे उनको इंद्र को भयभीत करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उतार उठाने की क्या जरूरत है सामान्य बुद्धि विवेक से भी सोचो और अगर कोई साधक हो तो सोच करके देखे और अगर मैं कह रहा हूं तो मैंने कहा भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी मेरे पास इसका प्रमाण में देने के लिए तैयार बैठा भगवान भगवान कृष्ण को गोबर्धन पर्वत क्योंकि ऐसे अनेकों क्षणा है मैंने उन कालों में मैंने एक बार नहीं अनेकों बार चिंतन किया है। जब भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके सत्रों का संघार किया है लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया है विषम परिस्थितियों से लोगों को बचाया है मगर कभी भी उन्होंने गोबर्धन पर्वत को उंगली से उठाया ही नहीं मगर एक कथावाचक ने जो कह दिया दूसरे ने उस परंपरा को बना लिया उस पर कभी कोई शोध करना ही नहीं चाहता समान बुद्धि विवेक से भी सोचो और हो सके तो ध्यान साधनों में जाकर के किसी के अंदर सिद्ध प्राप्त हो तो उनको सोचेगा देखेगा जो मैं आज कह रहा हूँ ये आज के लिए नहीं कह रहा हूं ये हजारों हजारों वर्षों तक ये शब्द स्थायी रहेंगे कि मैं कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण ने कभी अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया ही नहींषण बरसात हो रही हो मैं आप लोगों को अगर बचाना चाहू तो क्या इस पर्वत को कहूंगा कि पर्वत में उठा रहा हूँ इस पर्वत के अंदर आप आ जाइए जब भयानक बाढ़ आएगी तो पर्वत के अंदर भी उसी तरह समाज आएगी या तो पहले व्य पर्वतों के ऊपर चढ़ेगा अगर कोई ध्यान हाँ बाढ़ आ रही तो पर्वतों के ऊपर बढ़ जाओ या उसके अंदर दिव्य साधना शक्तियां होंगी तो उस बरसात को रोकने का प्रयास करेगा मगर सत्य है कि भगवान कृष्ण ने कभी भी गोवर्धन पर्वत को नहीं उठाया मैं चुनौती देता हूं कथावाचकों को जो इस तरह की कहानियां किस्तें समाज को सुना रहे हैं मगर मैं भगवान कृष्ण को एक दिव्य योगी मानता हूं चैतन्य योगी थे वो हमारे पूजनीय समाज के पूजनी होने चाहिए उन्होंने ज्ञान पक्ष का कर्म पक्ष का जितना बड़ा मार्ग दिया समाज को समाज उस ज्ञान और कर्म पक्ष के मार्ग में कभी चल ही नहीं सका उन कथावाचकों ने उनके पूरे चरित्र को ही बदल करके रख दिया उनका जो चरित्र कर्मवानों का होना चाहिए चेतनावानों का होना चाहिए उन्होंने जितने शत्रु का संघार किया जिसने महाभारत युद्ध में अर्जुन के अंदर चेतना का संचार किया उसका उल्लेख कहीं ज्यादा नहीं मिलेगा यह तो सौभाग्य मानिए समाज का कि गीता की रचना हो गई अगर गीता की रचना भी नहीं हुई होती तो पूरे भगवान कृष्ण के चरित्र को ही बदल करके रख दिया गया होता मगर उनके उपदेश उनके चिंतन गीता में जो पूरे जीवन पर्यत में मैंने बार बार कहा कि वो भगवान कृष्ण के जीवन पर्यत में जो उन्होंने उपदेश दिए अर्जुन को जो अपने साथ रखकर के ज्ञान देते रहे उसका पूरा सार है इस तरह के अनेकों भ्रांतियां मैंने बार बार के अंदर अनेकों धर्म ग्रंथों में जो भ्रांतियां भर दी गई है कुछ हमारे यहां जो विदेशियों का आक्रमण हुआ हम पराधीन रहे उस समय हमारे धर्म मूल धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया और नाना प्रकार की चीजों को समाहित कर दिया गया लोभ और लालच के फलस्वरूप हमारे ही समाज के लोगों ने उनमें परिवर्तन कर दिया कुछ सत्य धर्म ग्रंथ नष्ट कर दिए गए और जो शेष बचे उनमें कथावाचकों ने एक के बाद एक अपनी टिप्पणी भर दी सामने पुस्तक रख लेंगे और वो कहानियों किसों को लिख लेंगे उन्हीं को पढ़ पढ़ करके आपको सुनाते जाएंगे श्रोता सुनते ज्यादा निश्चित है आप सुनते हैं कि आप जितनी मन एकता सुनते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलता है मगर आज तक इतने वर्षों में कोई एक कथावाचक समाज के सामने आकर के कहे ये कहने की नहीं कर सका कि मेरी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है साधक और गुरु होना कैसा चाहिए क्या गुरु ऐसा होना चाहिए कि आपके सामने कहा हाँ मेरे शिशु में तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और बेचारे हजारों मील दूर से अगर शिशु स्मरण कर रहे हो तो उसका ध्यान स्मरण भी ना कर सके गुरु मैंने कहा मैं साधु का भी सम्मान करता हूं वह गुरु माता पिता भी गुरु होते हैं जो हमें पढ़ाते शिक्षा देते हैं वह भी गुरु होते हैं मगर साधु संत सन्यासी जो उपदेश कुछ देते हैं वह भी गुरु होते हैं मगर अधिकांश साधु संत सन्यासी जो साधु संत केवल अपने आप को कहना चाहिए जो अपने आप को सिद्ध योगी कहने लग जाते हैं मैंने निश्चित कहा मैंने उन्हें चुनौती दी है मैं साधु संतों का सभी का सम्मान करता हूं मगर यदि वह जो है वह कहें और अगर मैं कह गलत कह रहा हूं तो मैंने इसीलिए समाज के लिए कहा है कि समाज के अंदर यदि कोई एक व्यक्ति निकल आएगा मैं जीवन पर नाक रोगा उसका दास बनकर के जीवन व्यतीत करूंगा सत्य सब जगह सत्य आप प्राप्त कर सकते हैं आप अपने अंदर तड़प पैदा करो क्यों एक ललक पैदा करना है एक भाव पक्ष को पैदा करना है भावुकता ना हो भाव पक्ष हो ज्ञान पक्ष हो भक्ति मांगो माता आदि जगदम्बा से ज्ञान मांगो उस आत्मा और परम सत्ता के बीच का ज्ञान भौतिक जगत का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके या न कर प्राप्त हो सके मगर यदि तुम तो आत्मा और परम सत्ता के बीच का ज्ञान प्राप्त कर लिए तो भौतिक जगत का नजर आएगा बोलो मैंने बहार केवल माँ शब्द के सहारे को लेता हूं अनेकों रिद्धियां सिद्धियां मैं जिन रिद्धियों सिद्धों का चाहूं जिस क्षेत्र में सदपयोग कर सकता हूं मैंने आज तक कभी भी उन रिद्धियों सिद्धों को माध्यम नहीं बनाया मैंने केवल माँ शब्द को माध्यम बनाया है उस ममता के सागर में केवल हरपल डूबने का प्रयास करता हूं और मैंने इसलिए कहा कि माँ शब्द में इतनी बड़ी क्षमता है इतनी बड़ी शक्ति है, जिसके सामने समस्त धर्म ग्रंथ समस्त धर्माचार मैंने बार बार सिखाया के पास जितने तंत्र मंत्र यंत्र हो यंत्र उनका सबका उपयोग कर ले मैं केवल माँ शब्द का उपयोग करूंगा और देखे वह जो कार्य नहीं कर पाते मैं शब्द के फलस्वरूप कार्य करूंगा मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है सभी भा ग्राम से सभी वाकिब है मैंने इसलिए दस वर्ष में स्वामी जो मेरे पिता रहे उनको भी आप लोगों के सामने उपस्थित किया है। कि मेरे जीवन का कोई पल छिपा ना रहे साधु पूछो तुम अनेको तुम्हारा जन्म हुआ है तो कहते साधुओं को अपना स्थान नहीं बताना चाहिए भाई क्यों नहीं बताना चाहिए क्यों भयभीत हो इसलिए किया तो तुम अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके भगे हो या चोरी डकैती करके पुलिस के भय से भगे हो जब तुम अपने परिवार का अपने घर का पता नहीं बता सकते तो उस प्रकट सत्य के, के घर का पता कैसे तुम पा पाओगे अपने बच्चों को त्याग करके समाज का त्याग करके समाज में चाहे अध्यात्म तृप्ति मिल जाएगा दूसरे घर में जाकर उनको बेटा मानोगे उनको बच्चे मानोगे सब कुछ मानोगे बेटा तुम ऐसा उनको आशीर्वाद दोगे और तुम्हारे घर के अपने बच्चों को आशीर्वाद देने की क्षमता और पात्रता रही अपनी पत्नी बच्चों को अपने साथ लेकर चलने में डर भय महसूस होता है समाज का क्या कर सकोगे कहने वाले तो को मिल जाएंगे मैं ब्रह्मचारी हूं ब्रह्मचर की शक्ति होती है ब्रह्मचर के बारे में मैं विस्तार से कभी भविष्य में चिंतन दूंगा कि वास्तविक ब्रह्मचर्य होता क्या है ब्रह्मचर्या क्या होती है भगवान कृष्ण भी अनेकों शादियां करके भी ब्रह्मचारी कहलाए हैं योग कहलाए हैं पतपदी के साथ रहने से धर्म कभी बाधित नहीं होता ग्रहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन माना गया है सभी धर्मों में जो जितने हैं उनमें ग्रहस्थ जीवन को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है साधु संत सन्यासी यदि अपना घर नहीं बताते जगह नहीं बताते तो मान लीजिए कि शुरुआत झूठ बोलने से कर देते हैं उनको अपने घर का पता समाज का पता बताना चाहिए जीवन का बचपन क्या गुजरा मेरे जीवन का सब कुछ सामने सामने समाज के सामने खुला पड़ा है मैं क्या था, क्या और भविष्य में क्या रहूंगा मैंने जनबल या धनबल से अपनी बात कभी कहता नहीं प्रारंभ में मैंने अपनी बात कही थी जब मेरे पास एक भी शिष्य नहीं था तब मैंने अपना पर्चा अपनी पहचान बताई थी आज जो मैंने बार बार कहा कि दस पूर्ण होने के बाद चूंकि पांच वर्ष मैंने समाज के लिए रखे वर्ष बाद में पुनः एकांत साधना में अधिक से अधिक चला जाऊंगा के समाज में मुझे मान सम्मान की मुझे भूख होती तो मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन करके अपने शिशु को आगे बढ़ा रहा होता अपने शिशु पाठ आरतियों का आयोजन कराओ मैं सतह जा रहा होता इसलिए मैं कह रहा हूं तो भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़ जुड़े अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाए अपने व्यवहार से लोगों के दिल को जीते मगर कायर बनकर के नहीं कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो कभी भी अपनी सामर्थ का दुरुपयोग मत करो मगर कभी भयग्रस्त जीवन भी मत जिये यदि कोई गलत तुम्हारे साथ करता है तो उसे एक बार समझाओ दो बार समझाओ तिबारा उसे मुंह जवाब दो उसके भले फ्रूप भले आपको जितना बड़ा दंड भोगना पड़े बोले भगवान आठवाई मेरा रुवा में हुआ था कलकत्ता का कारीगर आया हो दोनों क्रमों की घटनाएं आपको कि आपको लोग घटनाओं से आपका चिंतन एकाग्र होता है मैं वह घटना बता रहा हूं जो मेरे जीवन में जो समाज के बीच मैंने घटित किए हैं वहां के गुप्ता जी थे जिन्होंने आठवेंगे कहा था गुरु जी जो मैंने बाहर कहा मैं अपने लिए कभी धन दौलत मांगता रही जो व्यवस्था है अपनी जिम्मेदारी ले, ले लेते हैं समाज जो है, के जो कार्य होते शिष्यों की व्यवस्थाओं से होते हैं उन्होंने कहा गुरु जी इस में शिष्यों के सबके सहयोग की जरूरत रहे यहां पर एक निर्माण हम करा देंगे और आठवां हम आठवाता से कराना चाहते समाज तो के बीच आठवां तो लिया आप उनसे जवाहर गुप्ता है के पूछ सकते हैं मिल सकते हैं सत्यता बताएंगे उस समय उन्होंने सैकड़ों लोगों को जानकारी दी थी कि मात्र कहने के एक दो महीने के अंदर जिस क्षेत्रों से लाभ नहीं पा सकते उद्योगपति थे जिन क्षेत्रों से लाभ नहीं मिल सकता था उन क्षेत्रों से मैंने उन्हें बीस तीस लाख रुपए का फायदा पहुंचवाया मैंने कहा मैं किसी एक बूंद जल जल्दी का ऋण नहीं रखता किसी की अगर सेवाएं लेता हूं तो उसे कहीं ना कहीं लाभ देता हूं उन्हें वह लाभ भी मिला मगर समय रहते यज्ञ मेरा प्रारंभ होने वाला था उस चबूतरे आदि का निर्माण नहीं करा पाए चुम का समाज के लोग हैं गलतियां अनजान में होती रहती है समय बिल्कुल नजदीक आया जो मेरा समय रहता है जिस समय पर जो कार्य करता हूं अगर उस समय पर वह कार्य पूर्ण नहीं हो सका तो मैं अपनी साधना में बिगड़ मानता हूँ और उसके लिए अपने आप को ही दंडित करता हूँ मैंने कहा कि अगर इतने समय के अंदर अंदर मेरा कार्य नहीं हो पाएगा बरसात हो रही थी यज्ञ बनना था ऊपर छप्पर भी नहीं बना था कलकत्ता का दिनेश कारीगर साहब परिचित है आर्टिस्ट है जो वहां पर पूरा पंडाल को तैयारी करना था तिरपाल की भी व्यवस्था नहीं थी पानी बरसात हो रही थी और मैंने कहा अगर यज्ञ वेदी नहीं बनेगी अगर मैं यज्ञ स्थानों पर नहीं कर सका तो समाज का त्याग करके एकांत में चला जाऊंगा चूंकि मैं समाज के बीच आया हूं तो समाज कल्याण के लिए आया हूं अन्य समाज का त्याग करके एकांत में चला जाऊंगा चूंकि अगर यह यज्ञ मेरा समय पर नहीं हो तो मैं विघ्न मान लूगा उन्होंने कहा गुरु जी ऐसा कैसे हो सकता जब हुआ ही नहीं बरसात हो में बन पा रहा है हम मुश्किल है हम कैसे समान तैयार कर पाएंगे मात्र चौबीस घंटे का आप समय दे रहे हैं अगर हम रात दिन लगेंगे तब कहीं जाकर हो सकता हो सके मगर ये तभी संभव है जब बरसात रुक जाए मैंने कहा तुम चिंतन लेते हो तो मैं एक मिनट के अंदर अब गुप्ता जी कार्य नहीं करा पाएंगे मगर तुम करो, मेरा चिंतन रहेगा जब तक तुम कार्य करोगे पूर्ण करोगे तब तक यहाँ बरसात नहीं होगी आसपास के केवल दो तीन सौ मीटर के दायरे में एक बूंद की भी पानी नहीं गिरी लगातार कहा जबकि आसपास चारों तरफ पानी की बरसात होती रही ये बाहर की घटनाएं नहीं है समय के साथ हुए यज्ञ पंडाल तैयार हुआ माँ का वह यज्ञ पूर्ण हुआ मगर उसके बाद भी वह गुप्ता जी जो चाहते थे कि हम वहां पर एक भव्य स्थान बना देंगे यादगार स्थान बने नहीं बना सके और उसके बाद वह 50 लाख रुपए के नुकसान भी उठाए क्योंकि अगर प्रकृति देती है तो लेना भी जानती है अगर प्रकृति कुछ को, को लोग होते हैं लाभ प्राप्त करने के समय तो नाना प्रकार के निवेदन करेंगे हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे लाभ पाते हैं लाभ पाने के बाद फिर भटक जाते हैं इस तरह आने को मैं बारह ये जो जानकारी देता हूं इसलिए समाज के बीच है कि मां के चरणों से जो कुछ मांगा जाए जो कुछ कहा जाए सब कुछ संभव है आज भी कलकाल में संभव है क्योंकि तुम कलकाल मान बैठे हो अगर कलकाल को न मानो तो कुछ भी नहीं है तुम अपने आप को जानना शुरू कर दो उस प्रकट सत्ता को मानना शुरू कर दो तो कलकाल में क्या प्रकट सत्ता कलकल में मौजूद नहीं रहेगी क्या प्रकट सत्ता की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो जाएगा हमने गलत कर्म किया उनके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं सब कुछ संभव है असंभव कुछ नहीं है दंडी बैठे हैं उनके शिष्य हैं आप उनसे मिल सकते हैं कि उनकी क्या अवस्था से कितनी तकलीफों से अंतिम समय में उनका मतलब है रात के उठना बैठना चलने पे बगैर पकड़ा करके दस कदम कोई चला नहीं सकता था अगर मैं यहां से कह देता यहां से वहां तक चले जाएं अकेले तो समय संभव नहीं था यहाँ मां की ऊर्जा का लाभ प्राप्त कर रहे आप लोग अपने सामने देख सकते हैं कि जहां आधे घंटे के साथ बैठे रहते हैं ये मां की ऊर्जा का प्रभाव जब उन्हें लाभ मिलता है दूसरों का लाभ मिलता तो आपको भी लाभ मिलता है सिर्फरा क्या आप बार बार या तो मुझसे व्यतीत करते रहेंगे गुरु जी में तुम्हें माफी मांगना सिखाना चाहता हूँ कि जो भी अपनी परेशानी हो ध्वज में जाओ माके चलो निवेदन करो, पार्ट तुम्हारे लिए हितकारी होगा तुम्हारे अंदर पात्रता होगी तो जाओ प्राप्त होगा फल और यदि पात्रता नहीं विकसित करोगे तो फल प्राप्त हो भी नहीं सकेगा इसलिए अपने अंदर पात्रता बनाओ अपने अंदर भक्तिभाव लाओ माफी मांगना सीखो मांगने के लिए मां के सामने मांगने में झिझक नहीं होनी चाहिए मगर पहले भक्ति और आत्मशक्ति मांगो अपनी जो भी परेशानी मां के चोड़ो में निवेदन कर दो मगर एक बात जरूर बाद में कह दो नित्य पूजन में कि मां हमारी हम अपनी कामनाओं को रख रहे हैं हमें लग रहा है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए मगर हमारी उसी कामना की पूर्ति हो जिसमें हमारा हित छिपा हो जिसमें हमारी नजदीकता आपसे बराबर बनी रहे ऐसे हमारी किसी भी कामना की पूर्ति ना हो जिससे हमारी और आपकी दूरी बढ़ जाए आप लोग यहां से लाभ प्राप्त करने लग जाएंगे क्योंकि मैं वही मार्ग यहां दे रहा हूं कि आप लोग आओ मां को जानो मां को पहचानो मां के गुणगान करो मां का ध्यान चिंतन करो मां की आरती पूजन अपने घरों में करो अपने घर को मंदिर बनाओ मैंने बार बार कहा स्थान यहां बनाने का मेरा चिंतन होता तो मैं वैभवशाली स्थान अब तक बना चुका होता जितना फ्यूरो में पैसा में बाहर से लेकर के कर्ज कर, ले लेकर कर, खर, खर्च कर चुका हूं समाज का सहयोग ले लेकर के खर्च कर चुका हूं फिर मैंने बार मेरा चिंता फिर फर्क इतना है कि मैं दूसरे गुरुओं से इसीलिए अलग हूं कि मैं वह कहता हूं जो मेरी अंतरात्मा की आवाज कहती है मैं वह कहता हूं जो मैं सत्य को जानता हूं और अगर मैं सत्य को गलत जानता हूं हो सकता है कोई आकर के कहते गुरु जी आप जो कह रहे हैं आपके द्वारा जो कहा जा रहा है वो गलत है तो मैं गलत को ही तो जानना चाहता हूं कि समाज के बीच कोई व्यक्ति ऐसा निकल करके आए जो कहे गलत यह गलत है सत्य यह है उसके लिए समाज का हमें एक आयोजन हो क्योंकि समाज को कब तक भटकाया जाएगा कब तक समाज को छला जाएगा कोई योग के नाम पर चल रहा है बस आओ मैं तुम्हारे तीन दिन के अंदर बीमारियां दूर कर दूंगा योग कभी भी पैसा या के लेकर के नहीं होना चाहिए दीक्षा कभी फुल के लेकर के नहीं होना चाहिए कोई भी आध्यात्मिक शुल्क कोई फुल के लेकर के नहीं लगाना चाहिए यहां किसी प्रकार का शुल्क नहीं रखा जाता योग की अन्य चीजों की जानकारियां नहीं है योग के नाम पे वे अबोध बच्चे हैं मैं कह रहा हूं योग मेरे जीवन का आधार है जिस योगी ने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया हो वह योगी कहलाने का अधिकारी नहीं बनता जो दृश्य से अलग अदृश्य जगत के देखने की जिसकी निगाहें ना हो वह योगी अपने आप को कैसे कह सकता है मगर आज समाज में हो रहा कोई बोलने वाला नहीं कोई टोकने वाला नहीं कोई आवाज उठाने वाला नहीं चूंकि उनके पास मीडिया तंत्र है उनके पास समाज उनके पास भै उनके पास राजनीतिक है उद्योगपति है आप अपनी आप आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज दबा दी जाएगी मगर मैंने बार रखा मेरी आवाज को दबाने वाला कोई सब आज पैदा नहीं हुआ जो सत्य है कहता रहा हूं कहता रहूंगा चूंकि मैं जो कुछ कहता हूं धन बल हूँ जन बल से नहीं कहता उस माता आज आदि जगदम्बा के बल पर कहता हूं और मेरे पास कम से कम एक अपनी आत्मसक्ति बराबर रहती है जो सत्ता ने मुझे दे रखा है कि उस नहीं बैठा इसलिए मैं अपनी बात दृढ़ता से कहता हूं इसलिए मेरी बात आपको अहंकार लग सकती है मगर इस अहंकार में जन कल्याण की भावना छिपी हुई है चुकी सत्य समाज को देखना बड़े या मैंने बार बार कहा कि सात वर्ष का कोई समय निस्वार्थ भाव से दे दे कि मेरे बताए हुए उन्हें साधना में जीवन बिताना पड़ेगा कि मैं जितना कहूं उतनी साधना उसको नित्य करना पड़ेगा अपनी व्यवस्थाओं से करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो व्यवस्था मेरे यहाँ की मैं साधना की कुटिया अलग अलग शिशु को उस तरह दे सकूं भविष्य में इसी तरह के मैं स्थान के निर्माण करने जा रहा हूं कि भविष्य में उन स्थान जब निर्माण हो जाएगा तो उन्हें भी निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा जिस तरह मैं यहां चालीसा पाठ के पाठ को निःशुल्क कहता हूं चालीसा पाठ करो जो कुछ रहने की व्यवस्था रहती है यहां भोजन की निशुल्क व्यवस्था रहती है बाकी आते हैं तो जो कमरे बने वो कमरे उपलब्ध करा दिए जाते हैं इसी तरह आज वो हुए। ये खर्च व्यवस्था कर सके बताए हुए में समाज का त्याग करके फा अखंड साधना कर ले तो मैं उसके शरीर से सब कुछ मगर यह लाभ इतना मात्र नहीं होता जब हम सात साल करेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा आप अगर तत्काल विधान चिंतन करते तो चेतना तरंग आपके सामने जागृत होती है क्योंकि एक पल का जीवन आप जी ही नहीं सकते अगर चेतना पूरी तरह से दब जाए और जब जिस जीव बल पर आप प्राण वायु के बल पर जीवन जी रहे हैं, आत्मचेत के बल पर जीवन जी रहे हैं, उसको धीरे धीरे और चेतन करें तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाएगी आपके अंदर की चेतनता बढ़ती चली जाएगी उसके लिए नित्य आप लोगों को अभ्यास करना चाहिए अनेकों कार्यक्रमों मेरे द्वारा जानकारी दी है शिष्यों द्वारा जानकारी दी जाती है जगह जगह चालीसा पाठ आरती पूजन जो हो रहे हैं उनके माध्यम से वही जानकारियां दी जाती है आज आप इस शिविर से संकल्प लेकर के जाएंगे तब से मैं अपने शिष्यों को कह सकता हूं बाकी समाज के स्वतंत्र जो मैंने बार मार्का मैं अपने कोई भी विचारधारा किसी पर ऊपर थोपता नहीं किसी के ऊपर दबाव नहीं देता मगर हो सके तो जो अन्य लोग भी यहां उपस्थित हैं मां के दरबार से नफा मुक्त जीवन जीने का एक संकल्प ले लेंगे क्या मिलेगा हमें नशा करके हमें कुछ तकलीफे मिल हमें तो ना अगर हमें मृत्यु भी आ जाए तो हम वरण कर लेंगे मगर हम नशा नहीं करेंगे एक बार संकल्प लेकर के देखो घातक से घातक नफा करने की आपकी स्थिति पूरी नफा आप तरह नफामुक्त जीवन जीते आज से आप संकल्प ले लोगे की अगर तुम मेरे शिष्य हो तो पूर्णतः नफामुक्त महासाहार मुक्त जीवन जियोगे शक्ति जल का नित्य पान करोगे कभी भी चोरी जैसा कर्म नहीं करोगे यदि आपको एक सौ एक प्रतिशत विश्वास हो तभी इस आश्रम से आप जुड़े और मेरे शिष्य बनकर रहे अनथा कोई भी इस आश्रम से कोई जरूरी है कि से आप जुड़े संस्थाएं धर्मगुरु आप कैसे भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं मगर मेरे विचार जो कल थे वही आज है और कल भविष्य में भी वही रहेंगे अगर वे विचार अच्छे लगते हैं तो स्वीकार करो नहीं अच्छे लगते तो अस्वीकार कर दो और अगर उन चुनौतियों का समाज का कोई व्यक्ति स्वीकार कर सकता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होगी कि कम से कम समय में वो सत्य उजागर होकर के समाज के बीच आ जाएगा सत्य समाज के सामने है और सत्य समाज को एक न एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा एक न एक दिन हर समाज यह एहसास करेगा कि हमारी आत्मा की जननी एक है और उस आत्मा की जननी को ढूंढेगा उस आत्मा की जननी के रिश्ते से जुड़ेगा तभी हमारा और आपका सभी का कल्याण होगा आप किसी भी समस्याओं से ग्रसित हो आपके किसी भी प्रकार की कामना हो मां के चरणों में वृथा जो रख सकेंगे आपकी उन कामनाओं में अगर आपके अंदर पात्रता है तो निश्चित उसकी पूर्ति होगी और इन्हीं शब्दों साथ में एक बार आपको पूर्ण अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। हूँ जगद माते की परम पूज्य सत गुरुदेव भगवान की